राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद के केंद्रीय शैक्षिक प्रौद्योगिकी संस्थान के रेडियो प्रभाग द्वारा प्रस्तुत है यह कार्यक्रम मां दोस्तों बोलो भारत माता की जय शाबाश भारत माता की विजय का मतलब केवल युद्ध में विजय नहीं बल्कि जीवन के हर क्षेत्र में विजय है भारत माता विजय होगी तभी तो हम विजयी होंगे तुम सोचते होगे ये भारत माता क्या है देखो भारत हमारा देश है हमारा देश हमारा पालन पोषण हमारी देखभाल बिल्कुल उसी तरह से करता है जिस तरह से एक मां अपने परिवार का पालन पोषण और देखभाल करती है इसी हम भारत को भारत माता कहते हैं बच्चों तुमने कहानी सुनी होगी दादी से नानी से नाना से क्यों सुनी है ना आज हम भी तुमको कहानी सुनाते हैं एक गांव में मुकंदी मां रहती थी मुकंदी मां के घर में सब खुश रहते थे उसकी दो देवरानियां देवरानियों के 5 बच्चे और दो उसके अपने बच्चे दो देवर और एक उसका पति था अच्छा तुमको हिसाब आता है भला जोड़कर तो बताओ मुकंदी मां के परिवार में कितने लोग थे हां हां बोलो बोलो कितने हुए हां 13 शाबाश 13 सदस्यों का परिवार था मुकंदी मां को सब मां जी कहते थे मुकंदी मां घर भर के कामों की देखभाल करती थी घर के सभी सदस्य मुकंदी मां का हाथ बटाते घर में किसी को भी जरूरत होती मां के पास जाता कहता मां जी हमको भूख लगी दे दो हमको दूध दही हां मां जी दही दे देती किताब लेकर आएंगे स्कूल में जाएंगे किताब लेकर आएंगे स्कूल में जाएंगे मां पैसे दे देती और बच्चे किताब ले आते देवर कहते भाभी फटने लगी धोती लादो कुर्ता और धोती हां भाभी फटने लगी धोती लादो कुर्ता और धोती मुकंदी मां कपड़े ले आती और कुर्ता और धोती सिल जाती बच्चे कहते खीर पूरी खाएंगे स्कूल में तब जाएंगे हां खीर पूरी खा पूरी बना देती और बच्चे स्कूल चले जाते मुकंदी मां हारी बीमारी में सबका इलाज कराती घर परिवार की मां थी वो हां बच्चों अच्छी थी ना मुकंदी मां मकंदी माँ योला स hazard 누리�rutur to seven interests after we go forward by Ralph मुकंदी माँ मा। मा तो एक घर परिवार की मा थी हमारी भारत माता यहनी हमारी मात्रवोमी भी मुकंदी मा की तरह है। लेकिन उसके बेटे-बेटी बहुत हैं है ना बड़ी भारत माता भारत माता झरनों का मीठा-मीठा पानी पिलाती है भारत माता की मिट्टी में पैदा हुआ अनाज हमारे खाने के काम आता है हम मां के आंगन में खेलते हैं कूदते हैं नाचते हैं गाते हैं भारत माता का घर बहुत बड़ा है भारत माता का आंगन दूर-दूर तक फैला है भारत की संतानें एक दूसरे के पास आती जाती रहती हैं भारत मां के आंगन में हर समय हर ऋतु रहती है भारत का आंगन बहुत बड़ा है इसमें मुकुंदी मां के घर परिवार जैसे करोड़ों परिवार रहते हैं मिलकर रहते हैं खुशहाल रहते हैं नदी के किनारे रहते हैं पहाड़ पर रहते हैं मैदान में रहते हैं बहुत बड़ा परिवार है भारत मां का गांव के गांव शहर के शहर रहते हैं मां के आंगन में भारत मां को कौन भूल सकता है सब भारत मां का आदर करते हैं बच्चों आदर तो मुकंदी मां का भी बहुत होता था एक बार मुकंदी मां नाराज हो गई और घर छोड़कर चली गई अब आप जानना चाहोगे कि ऐसा क्यों हुआ तो बच्चों हुआ ये कि जो बच्चे स्कूल जाते थे वे पढ़ना छोड़ बैठे देवरों ने तान कर सोना शुरू कर दिया खेत सूख गए देवरानियां भी कामचोर बन गईं खाट पकड़ कर बैठ गईं अब घर का काम करे तो कौन करे कुछ ही दिनों में घर परिवार बिखर गया सब कमजोर हो गए मुकंद दीवान ने बहुत समझाया लेकिन किसी ने उसकी बात नहीं मानी दुखी होकर मुकंदी मां घर छोड़कर चली गई अब तो घर पर और भी आफत आ गई रोटियों के लाले पड़ गए सबने अपनी बुरी हालत देखी तो मुकंदी मां की याद आ गई बच्चों मुकंदी मां की तरह हम भी भारत माता को नाराज नहीं करेंगे भारत माता ने प्यार करना छोड़ दिया तो हम कहीं के नहीं रहेंगे भारत मां हमको फल देती है पेड़ों को हरा भरा रखना हम सबका काम है भारत माता हमको अनाज देती है खेत खलिहान में मेहनत करना और अनाज को ठीक ढंग से रखना हमारा काम है भारत माता हम सबको घर परिवार गांव नगर के लिए जमीन देती है कारखानों के लिए सामान देती है घर परिवार गांव नगर खेत और कारखानों में काम करना काम का दाम लेना उनकी रक्षा करना हमारा काम है अगर हम मिलकर नहीं रहेंगे भारत मां कमजोर हो जाएगी अगर हम एक दूसरे का दुख नहीं बांटेंगे भारत मां कमजोर हो जाएगी अगर हम मेहनत नहीं करेंगे भारत मां कमजोर हो जाएगी जो नहीं करेंगे मेहनत हम तो मेहनत करेंगे मां को कमजोर नहीं होने देंगे उधर मुकंदी मां को सब मनाने लगे पहले तो मुकंदी मां की तलाश हुई और फिर सब ने माफी मांगी मुकंदी मां खुश हो गई मुकंदी मां घर परिवार में लौट आई घर की काया ही पलट गई क्योंकि सब फिर से एक हो गए बच्चों भारत मां की भी यही बात है हम मिलकर रहेंगे तो हमारी मात्र भूमी उन्नति करेगी हम सब सुखी और खुशाल रहेंगे मिल जुलकर रहेंगे एक रहेंगे एक रहेंगे हम एक है हम एक है हम एक है, हम एक है। Joxi vatí Jo li més joí varetí amb pi que he amb pe que he ushman se hum na darenge maa ka mukut rahega uncha maa ka mukut rahega uncha acche acche ये कारिक्रम राष्ट्रिय शेक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षन परिशत के केंद्रिय शेक्षिक प्रोध्योगी की संस्थान के रीडियो प्रभाग द्वारन निर्मित तथा प्रस्तुत किये गए।